सुत हनुमान की जय बोलो भाई दुआ संख्या 242 के बाद सहज मनोहर मूरति मूरतिद कोटि काम उपमा लुसौ शरदचंद निंदक मुखनी के नीरज, के नीरज नयन भावते जी के नीरज नयन भावते तवन चारु मारु मनोहरिणी भावति हृदय जाति नहीं बरणी कलकपोल श्रुति कुंडल लोला शिव अधर सुंदर मृदु बोला बोलाद तो कर निंदक हासा प्रगुटी विकट मनोहर नासा भाल विशाल तिलक जल जलकाहींलियवल जाही पीत चौतनी सिरन सुहाई कुसुम कली विषविशि बनाई रेख रुचिरी कंबु कल गीवा जन की सीमा कुंजर कलित उरन तुलसी का वृषभ के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल से आवर रामचंद्र की जय सत हनुमान की जय प्रो भय अब फिर स्मरण करें कि जनकपुरी है और यज्ञशाला जहां पर के धनषज्ञ होने जा रहा वो स्थल है वहां सब राजा लोग एकत्र हो गए नगरवासी सभा करके के एकत्र हो गए महाराज जनक ने अपने सेवकों को भेज करके उनको स्थान बैठा दिया विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण जब आये तब जनक जी ने उनको सबको ये सब दिखाया स्थल दिखाया कि देखो ये ऐसा ऐसा स्थल इस है और उनके बैठने के लिए व्यवस्था करते हैं उसके पहले जब भगवान श्री राम जी वहां पर आते हैं और सब लोगों ने देखा तो अपनी अपनी दृष्टि से देखा और भिन्न भिन्न रूप सब लोगों को दिखाई दिए तो कल देख रहे थे जिसके जिस प्रकार का मनोभाव हुआ उसी मनोभाव से भगवान राम को देखा तो वैसे ही दिखाई दिए बहुत बार बिल्कुल विपरीत स्थित दिखाई दी किसी को बड़े कोमल बालक स्वभाव के दिखाई दिए तो किसी को बड़े वीर दिखाई दिए किसी को बड़े सुंदर श्रृंगार रूप में दिखाई दिए तो किसी को विराट रूप धारण किए हुए अद्भुत रूप में दिखाई दिए ऐसे भगवान राम के नाना रूप लोगों को देखने में आए तो ऐसा नहीं कि भगवान राम स्वयं नाना रूप धारण किए हुए थे ऐसा नहीं है वह सब लोग जिस प्रकार के थे उन्हीं के अपनी अपनी मनोबुद्धि के कारण से उनके अपने संस्कारों और वासनाओं के कारण से भगवान उसी प्रकार से उनको दिख पड़ेगा अब यहाँ से वर्णन करते हैं कि भगवान राम स्वयं में अपने आप में कैसे सुंदर स्वरूप है उसका उनका वर्णन करते हैं कहते हैं सहज मनोहर मूरत दो दोनों के माने भगवान राम और लक्ष्मण ये दोनों ही बड़े सुंदर हैं अब दोनों की सुंदरता का एक साथ वर्णन यहाँ करते हैं दोनों की ही मूर्ति बड़ी सुंदर है कैसे सुंदर है कोटि काम उपमा लघुसऊ करोड़ों काम से उनकी तुलना की जाए उसे बहुत सुंदर माना जाता है उसे भी तुलना करें तो भी उनसे भी अधिक इनकी सुंदरता है मने इनसे अधिक सुंदर कहीं कोई नहीं हो सकता परम परमात्मा ही है वो उन्हीं के अवतार हैं इसलिए उनकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं बाकी सदस्य जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ उसमें उतनी सुंदरता कहाँ हो सकती जितनी की भगवान में है तो शरद चंद निंदक मुख नी अब शरद की चंद्रमा की भी जैसी सुबह हो उससे भी ज्यादा सुंदर प्रकाशमान मानते जो मैं मुखमंडल दोनों के हैं भगवान राम के भी लक्ष्मण जी के भी निंदक के मान उनकी निंदा करने वाले मैने जैसे चंद्रमा के सामने भगवान राम लक्ष्मण खड़े हो तो चंद्रमा फीका उसकी निंदा हो गई और उसके स्थान में भगवान राम जो है उनका मुख सुंदर अधिक सुंदर दिखाई देगा नीरज नयन भावते जी के अभी उनके नेत्रों का वर्णन हो गया तो जो सुंदरता का वर्णन करते हैं भगवान का तो पहले तो उनके समस्त विग्रह का करते हैं संपूर्ण शरीर ऊपर से नीचे तक श्याम वर्ण गौर वर्ण बहुत सुंदर पहले ये बोलते हैं फिर तो उसके बाद में फिर उनके मुख से लेकर के वर्णन करते हैं एक एक करके चरणों तक आते हैं तो उसके एक एक अंग का फिर वर्णन करते हैं क्रमशाह मुख से चलते हैं तो अब सबसे पहले पूरे मुख का तुलना कर दी चंद्रमा से समग्र शरीर को पहले स्मरण करो भगवान का बहुत सुंदर है फिर उनके मुख का की तरफ ध्यान दो संपूर्ण मुख प्रकाश मानते यो मै चंद्रमा के समान बहुत ही सुंदर उनका है अब उसके बाद मुख के बाद उस समय मुख में एक एक जो है अंग है उनको देखो नेत्रों को देखो आंखों कानों को देखो भाल को देखो सब उनके जितने भी अंग मुख के उनके सबके एक एक का वर्णन करते हैं तो नीरज नैन भावते जी के अभी उनके उसके बाद तो जो है उनके नए ने नेत्र जो है नीरज बने कमल के समान उनके नेत्र हैं भागवती जी के माने उनको देखने से मन को बहुत अच्छा लगता है <coughs> मन को प्रिय लगते हैं बहुत नेत्र भगवान के नेत्रों में कृपा है दया भाव है प्रेम भाव है तो उनके नेत्रों की तरफ देखने से हृदय <coughs> प्रसन्न होता है तो ध्यान में भी ऐसे ही करते हैं ध्यान में जब बैठते हैं सगुण रूप ध्यान की महिमा यही है उसकी उपयोगिता यही है कि तो उनका ध्यान का सुंदर स्वरूप का ध्यान करें और उनके जहां उनके सुंदर नेत्रों का स्मरण किया और उनमें प्रेम का स्मरण किया उनमें कृपा दया भाव का स्मरण किया तो फिर हृदय में एक आनंद का उद्रेक होता है हृदय में प्रसन्नता उससे उत्पन्न होती है तो हृदय में इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली जो प्रसन्नता है उसका अनुभव लेने का अभ्यास डालना चाहिए मैंने ये आनंद कोई बाई जगत का नहीं है विषयों का आनंद नहीं है केवल अपने एक प्रकार से आध्यात्मिक आनंद है जब भगवान का स्मरण करते हैं तो हृदय में आनंद भी आता है तो उसके उसका तरीका यही है कि पहले समग्र रूप भगवान का स्मरण करें पूरे शरीर का फिर उनके मुख का फिर उनके सुंदर नेत्रों का उसके बाद कहते हैं कि चितवन चारो मारो मनहरणी अब भगवान के नेत्र बहुत सुंदर हैं तो है उनके नेत्रों से भगवान जिस प्रकार से देखते हैं देखने की विधि होती है उसे चितवन कहते हैं।, हैं देखने का तरीका मैंने आखें कैसे खोल करके किस किस भाव से देखते हैं तो वो चितवन भी बहुत सुन्दर है मारो मन हरि मान काम के भी मन को हरण करने वाली है बहुत प्रिय है उनकी दृष्टि है तो उनकी दृष्टि का भी वर्णन हो गया और भागवती हृदय जात नहीं बरणी भगवान इतनी मधुरता के साथ में देख रहे हैं इतनी कृपालता दया के साथ देखते हैं कि उनको जो है वो हृदय को बहुत अच्छी लगती है उसको देख करके और कहते वर्णन नहीं करती बंद जाति नहीं वर्णी उनकी सुन्दरता नेत्रों की सुन्दरता उनके देखने की विधि उसकी सुंदरता वो उस सब कुछ कहते नहीं बनती क्या मन अत्यधिक सुंदर है अब फिर उसके बाद में नेत्रों के बाद में मुख के ऊपर और जो अंग देखो कल कपोल कपोल देखो गाल उनके जो है कपोल ये वो भी बहुत सुंदर कल में सुंदर हैं और श्रुति कुंडल लोला और कानों में कुंडल जो है वो लोल के माने हिल रहे हैं इसलिए चंचल कुंडल कानों में हिलते हुए जो है वो चमचमाते हुए वो भी बहुत सुंदर लगते है शिवु को अधर सुन्दर मृद बोला शिभु को थोड़ी वो भी बहुत सुंदर है अधर मान जो है वो भी बहुत सुंदर है और मृद बोला उनका बोलने में भी वाणी भी बहुत है जैसे नेत्र बहुत सुंदर है तो नेत्र से देखने का जो उनका तरीका चितवन है वो भी बहुत सुंदर है ऐसे भगवान के अधर तो बहुत सुंदर हैं कमल के समान लाल वर्ण के अधर उनके बहुत कोमल सुंदर अधर है लेकिन वैसे ही उनके बोलना भी वो भी मधुर है उसी के साथ साथ तो उसका भी वर्ण हुआ इस प्रकार तो ध्यान के समय इसी प्रकार से देखना चाहिए कि भगवान के सभी अंग ऐसे ही सुंदर हैं और कुमुद बंद कर निंदक हास भगवान प्रसन्न बदन है हंसते हुए हैं तो इसलिए उनके मुख पर जो हंसना है वो कैसा है कुमुद बंद कर निंदक कुमुद बंधु के माने है चंद्रमा चंद्रमा कुमुद बंधु है और कमल बंधु है सूर्य तो जो कुमुद चंद्रमा है तो उसकी चंद्रमा की किरणें जैसी ऐसी लगती हैं जैसे चंद्रमा की किरणें हंस रही हों प्रसन्न हो ऐसे करके भगवान के मुख से जो बाणी निकलती है बोलते हैं या अधरों के ऊपर उनकी मुस्कान है वो चंद्रमा की किरणों के समान प्रिय लगने वाली है कुमुद बंधुकर निंदक हासा भ्रगुटी बिकट मनोहर नासा भव्य त्रिछी है और विकटवंद त्रिछी है और मनोहर नासा अपना नासिका देखो वो भी बहुत सुंदर है तो के सभी अंग हो गए देखो इस प्रकार से कपोल भी हो गए चिबुक भी हो गए नासिका भी हो गई कान भी हो गए आखे भी हो गयी आँखों के ऊपर की भंगे भी हो गयी ये सब के सब सभी अंग इस प्रकार से हो गए नासिका भी बहुत सुंदर हो गई भाल विशाल तेल छलका ही अब मस्तक की तरफ देख ध्यान दो तो देखते है मस्तक कैसा है भाल विशाल चौड़ा मस्तक है और तिलक झलका उसके ऊपर तिलक झलक रहा है मान उसमें तिलक लगा है और वो तिलक विशेष रूप से चमक रहा है तो तिलक की चमक अपनी प्रकाशित हो रहा है ये ऐसे तिलक लगा हुआ है और कच्छ विलोक अलीअल लजाही और कच्छ के मान बाल उनके काले बाल जो हैं वो भी पीछे की तरफ सब जो हैं वो लटक रहे है और वो भी घुबराले बाल है तो वो कैसे लगते है अली अवलजाही अली मन भ्रमर भ्रमर के अवली मेने बहुत से भ्रमर का झुंड जैसे हो और वो लज्जित हो रहे हो काले भ्रमर बहुत सुंदर दिखाई दें लेकिन ये भगवान के तो ये जो केस हैं वो तो उनसे भी अधिक सुंदर हैं इस प्रकार से ये है सभी सिर की ही सुंदरता सब हो गई तारह तरह से और सिर के और ऊपर बताते हैं देखो कि पीत चौतनी शरण सुहाई अब काले बालों के खुला, खुला नहीं है उसके ऊपर भी उनकी टोपी लगी हुई है तो टोपी जो धारण पीले रंग की है तो चौतनी माने चार उसके कोने वाली टोपी है तरह तरह की टोपियां होती है कोई गोल टोपी होती है कोई लंबी टोपी होती है आगे पीछे नोक होती है किसी की चार तरह की चार कोने होते हैं जैसे इसमें नहीं देखा भी जैसे बी ए वगैरह की डिग्री जब दी जाती है तो उस पर जो है चौकोर चौखोर चित्र में देखा होगा इस प्रकार से है ऐसे तो तरह तरह की टोपियां होती थे इसमें ये कहते हैं पीट चौतनी ये पीले रंग की टोपी में काले बालों के ऊपर पीले रंग की टोपी लगी हुई है और कुसुम कली भीच भीच बीच बीच बनाई और टोपी में भी काढ़ करके कुसुम की कलिया बनाई हुई हैं फूलों की कलियां कड़ी हुई है तो कड़ी हुई टोपी है कामदार टोपी जो कहलाती है ऐसे कामदार टोपी अब तो ये सब टोपियां तरह तरह की उनकी प्रचलन ही नहीं रह गया समाज में कोई बाजार में घूमने जाओ मिले ही नहीं इस प्रकार की पहले इस प्रकार के कुछ साल पहले इस प्रकार की तरह तरह की टोपिया बाजार में होती थी लोग बात लेते थे बड़े शौक से लगाते भी थे वो समय चला गया तो तुलसीदास तो जी के समय में ये सब टोपियां तरह तरह की प्रचलित होंगी जानते होंगे तो उन्होंने तो भगवान राम पर देखा इसी प्रकार की टोपियां तरह, तरह तरह की दिखाई नहीं पीत चौतनी सरन सुहाई कुमकी बीच बीच बनाई मैंने कड़ी हुई टोपियां और रेख रुचिर कम्ब कल ग्रीवा गीवा <coughs> अब गले को देखो सिर की बात हो गई अब सिर से नीचे उतरो तो गले को देखो तो कम्बु कल ग्रीवा कम्बु को मैंने संख संख की तरह से गोल सुंदर उनका जो गला है और जैसे कि संख में रेखाएं बनी होती हैं ऐसे गले में भी रेखाएं हैं रेखा मैंने दबने से ऐसे लाइनें बन जाती हैं वो तो वो सब उसके गले में उनके दिखाई देती है तो रेखा रुचिर वो रेखाएं भी बड़ी सुंदर दिखाई देती है रेखा रुचिर कंबू कल गीवा जन त्रिभुवन की सीमा मैंने रेखाएं क्या मैंने तीनों लोगों को जितनी सुंदरता को सबको समेट करके इन्हीं के भीतर समेट दिया गया इसलिए रेखा की दी गई सब सुंदरता को इसी के अंदर समेट लिया गया ये कहने का तरीका हो गया कि मैंने वो रे, रेखाएं और गला जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता और कुंजर मणिकलित तो उन्न तुलसी अब और गले से नीचे उतरो तो वृक्ष के ऊपर दिखाई क्या देता है कुंजर मणि कंठा कुंजर के मैने हाथी और मणि हाथी की मणि मान गजमुक्ता जो कहलाता है तो गजमुक्ता के जो मुक्ता है उनका बना हुआ कंठा बना हुआ है कंठा मान लंबी माला नहीं जो गले में ही लपेट करके ऐसी बिल्कुल छू करके गले में माला पहनना पहन ली जाती है उसे कंठा कहते हैं वो गजमुक्ताओं का बना हुआ कंठा है गले में बांधे हुए है और उरन तुलसी का माल और फिर जो माला पहने हैं वो तुलसी की माला है तुलसी और मंजरी की माला है पत्तियों तो की माला उसकी बनी हुई माला जो है गले में पहने हुए और बृखब कंध के हरी ठवन अब उनको देखो किस प्रकार से वो जो हैं कंधे कैसे हैं बृखब कंध कंधे बड़े मजबूत हैं और ऐसे शक्तिशाली हैं जैसे कि ब्रखब हो ब्रखबन बैल जैसे बैल का कंधा बड़ा मजबूत होता है उसका उदाहरण दिया यहाँ पर कहीं सिंह का देते हैं उदाहरण कहीं वृखभ का उदाहरण देते है जिसे की स्मरण आवे की कंधे उनके बहुत मजबूत है स्वस्थ है बहुत और केहरी ठवन और के समान उनका बैठना ठबन के माने बैठना ये चलना ये उठना वो सभी आ गया अब के माने बैठना मात्र नहीं है मैंने सिंह जिस प्रकार से सिंह जैसे चलता भी है तो बड़े शांत से चलता है बड़े अपने जो है वो गंभीरता के साथ में निर्भयता के साथ में चलता है तो ऐसे सिंह ठवन करके दिखा दिए इतने राजा लोग तो अगर मान लो हाथी की तरह से है सबके सब तो भगवान राम उनके बीच में सिंह के समान है और निर्भय होकर के से मुख के ऊपर प्रसन्नता है तेज है इससे मालूम होता है तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं कितने राजा लोग हैं, पता नहीं इनसे हमें मुकाबला हमारा होगा तो क्या होगा तो उनको कोई आशंका किसी प्रकार की हो मन में और उदासी इत्यादि हो किंचित नहीं बिल्कुल निर्भय होकर के प्रसन्न है तो ऐसे करके भगवान जो है केहर ठवन बल निर्बाह विशाल और उनकी लम्बी बाहे है और उनमें भी बड़े बल है बड़ी शक्तिशाली लम्बी भुजाए ऐसे भगवान जो है वो उनकी सुंदरता का वरण अब ये जब आगे यज्ञशाला का कार्यक्रम चले सब राजा लोग आएंगे धनुष उठाने की कोशिश करेंगे जनक जी से बात होगी उसके बाद फिर वो ये परशुराम जी भी आएंगे भगवान धनुष भी तोड़ेंगे सीता जी भी आएंगी, माला भी पहनाएंगी, सब कार्यक्रम चलेंगे लेकिन उसको अपने मन में विजुअलाइज करने के लिए भगवान के इसी सुंदर स्वरूप का स्मरण रखो जब कभी चर्चा आगे आवे भगवान की तो इसी रूप का कि भगवान ऐसे ऐसे हैं ऐसे भगवान जैसे भगवान उठे और धनुष की तरफ गए तो कैसे दिखाई दिए जैसे अभी वर्णन कर रहे हैं माने ये रूप उस समय भी स्मरण रखने के लिए है इसलिए पहले से बता दिया जैसे कोई चित्रकार फोटो खींच करके दिखा दे इस प्रकार से समझो कि ये शब्द चित्र है इस शब्द चित्र के द्वारा अपने मन में उसी प्रकार के शब्द के सहारे कल्पना करके भगवान की मूर्ति को रूप को तैयार कर लो और फिर उसी प्रकार जब आगे जो घटनाएं घटती हैं तो भगवान को इसी प्रकार से देखो अगला स्लोक देखे कटितुणीर पीट पट बांधे कर सर धनुष बाम कांधे ज उपबीत सुहाये नख सिख मंजु महा बिछाए देख लोक सब बहे सुखारे एक लोचन चलतन तारे हर से जनक देख दो भाई मुन पद कमल गहे तब जाई कर दिन तीन जी कथा सुनाई रंग अवन सब मुनि दिखाई जहां जहा जहा कु चकित चितव सबको को निज निज रुख ही सब देखा।, दे सब देखा को न जान कछु मरम विसेखा खलिचना मुनि न प्रसन्न कयऊ राजा मुदित महासुख लयऊ सब मंचन ते सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठारे महिपाल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गुरु भय सब सुंद की जय फिर देखते हैं भगवान के सुंदर स्वरूप और नीचे देखते हैं तो कट तूड़ी रे पट बांधे और उसके देखते हैं कि भगवान ने अपने पीतांबर में तरकश अपना बांध रखा है कमर में तरकश बंधा हुआ है कट तूड़ी रीट पट बांधे और करसर धनुष बांध कर, कर कांधे कर सर हाथ में तो बांध लिए हुए है और धनुष बाम वर कंधे और बाएं कंधे के ऊपर धनुष धारण किया था। ये रूप है धनुष भी लिए हुए हैं तो वो धनुष जो है वो अपने बाएं कंधे पर बाए उसके बाद धनुष के भीतर हाथ डाल करके धनुष को ऊपर कंधे के ऊपर रखा तो प्रत्यंसा हो गई पीछे धनुष दिखाई देता है आगे इस प्रकार से तो धनुष है वो तो इस धनुष कंधे पर हो गया तो हाथ बाया हाथ एक प्रकार से ले खाली लेकिन वो हाथ धनुष पर ही है धनुष के मध्य भाग में उसको धनुष को थोड़ा सा पकड़े हुए हैं और दाहिने हाथ में बाण लिए हुए हैं इस प्रकार से भगवान जो है वह वो धनुष धारण किए हुए हैं और पीत यज्ञ उपवीत सुहाये और उनके देखते हैं तो बक्ष के ऊपर दिखाई देता है यज्ञोपवीत भी दिखाई देता है और वो भी पीले रंग का है तो पीत यज्ञ उपबीत यज्ञ यज्ञोपवीत तो सुहाए वो भी बहुत सुंदर है इससे मालूम होता है कि ये जो है भगवान श्री राम जी हैं वो पीटाम्बर तो धारण किए हुए हैं, धोती भी पहने हुए हैं, पीतांबर भी ऊपर ओढ़े हुए हैं, बांधे हुए हैं कमर में लेकिन बाकी कहीं ऐसा नहीं कि कुर्ता और ऊपर से कोट वोट पहने हों या कोई उस प्रकार का कोई राजा लोग जिस प्रकार से कभी कभी उसके ऊपर से पहन लेते थे ते ऐसे नहीं है उनका शरीर खुला हुआ शरीर पार इस प्रकार से तो प्रत्येक शरीर के अंग सब उनके दिखाई देते हैं वक्ष दिखाई देता है उनके बाहे सब खुली दिखाई देती हैं, तो उनके सब शरीर स्वयं सुंदर है तो सुंदर शरीर दिखाई देता है कपड़े पहन ले तो सब ढक जाए न बाहों की सुंदरता दिखाई दे न वक्ष की सुंदरता दिखाई दे तो ये सब दिखाई दे इसलिए भगवान श्री राम जी जो वो लेकिन वस्त्र धारण के जहाँ आवश्यकता जितनी है उतनी वस्त्र धारण हुए तो वे पीत यज्ञ उपवीत सुहाये नकसिक मंजु महा छवि छाए कहते हैं इस प्रकार भगवान ऊपर से नीचे तक नक से सिख तक पैर के नक से लेकर सिखमन चोटी तक सिर तक ऊपर से नीचे तक भगवान जो है वो महा छवि छाये मैंने बड़ी बड़ी सुंदर है अत्यधिक सुंदरता है अब भगवान की जितनी सुंदरता हो सकती है ये समय वो इसी समय होगी ये विवाह काल में उनका भगवान जो है वो बहुत सुन्दरता के साथ विराजमान समय है। तो देख लोग सब भय सुखारे तब तो भगवान के ऐसे सुंदर सुख रूप करके सब लोग सुखी हुए अब सब लोग सुखारे में उन लोगों को छोड़ दो जो राजा लोग देख करके डर गए थे जिनको क्यों काल रूप में दिखाई दिए थे उनकी बात को तो छोड़ दो उन राजाओं की बाकी नगर के जितने सब लोग आए हुए थे उन लोगों ने देखा जो जनक इत्यादि ने देखा भगवान राम को लक्ष्मण जी को देखा या सुमैना इत्यादि महिलाएं बैठी हुई है सब अपने झरोखों से देख रहे हैं वो सब उन सब लोगों ने जिन जिन ने भगवान को इस प्रकार देखा वो सबको बहुत सुंदर भगवान दिखाई दिए और बड़ी प्रसन्नता हुई सबको उनको देख करके और एक एकटक लोचन चलतन तारे सबकी दृष्टि भगवान राम की ही तरफ है अब देखे उसमें यज्ञ मंडपाल आए तो बहुत लोग बहुत राजा लोग उनमें से बस भगवान राम और लक्ष्मण यही विशिष्ट हैं। जनक जी के लिए विश्वामित्र जी विशिष्ट हैं क्योंकि विश्वामित्र जी इनको ले आए इसलिए उनके मुख्य अतिथि इस यज्ञशाला में विश्वामित्र जी है उन्ही की तरफ जानक विशेष ध्यान भी देते है शुरू में भी देखा था कि और राजा लोग आए तो उनको कहीं उनका स्वागत करने के लिए जनक गए हों उसका वर्णन नहीं है <coughs> लेकिन जब ये विश्वामित्र जी आए भगवान राम लक्ष्मण जी आए तो इनका स्वागत करने के लिए ठहराने के लिए स्थान देने के लिए स्वयं जनक जी उनके पास गए अब यहाँ पर भी जब ये सब लोग आते हैं तो सब राजाओं को बैठाने के लिए तो सेवक भेज दिए जाते हैं और वो सब सेवक जाकर के राजाओं को यथास्थान बड़े आदर के साथ विनम्रता के साथ उनको सबको यथा स्थान बैठाल देते हैं लेकिन ये ये ये ये जो सेवक हैं ये विश्वामित्र जी के पास जाए राम लक्ष्मण के पास जाए वहां नहीं जाते हैं उनके पास स्वयं जनक जी स्वयं जाते हैं तो कहते हैं हर से जनक देख दो भाई सब लोग बहुत प्रसन्न हुए तो जनक जी भी उनको दोनों भाइयों को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और मुनि पद कमल गहे तब जाई अब ये मुनि कौन विश्वामित्र इसके माने वो विश्वामित्र जी के पास भगवान राम गए स्वयं और जाखंड को उनके चरणों में वंदना की भगवान राम लक्ष्मण की नहीं की विश्वामित्र की चरणों की वंदना की क्योंकि लौकिक दृष्टि से ये तो इनके पुत्र तमाद इत्यादि होने वाले इसलिए उनका यही चरण नहीं करें भगवान है तो है परमार्थ के रूप से भगवान है लेकिन व्यवहारिक रूप से तो वो उनके लिए वंदन ही नहीं इसलिए विश्वामित्र जी के चरणों की उन्होंने वंदना की उनको प्रणाम किया ऐसे कह सकते हैं जब विश्वामित्र जी को उन्होंने प्रणाम कर लिया तो लक्ष्मण जी का राम को हो गया प्रणाम उसी के साथ में मानवीलों से इस प्रकार की व्यवस्था से और कर जी कथा सुनाई और फिर विश्वामित्र जी को विनती की और कथा सुनाई क्या कथा सुनाई कथा मैंने घटना किस प्रकार से घटी क्या हुआ क्यों ये धनुष यज्ञ होने जा रहा है वो सब उन्होंने समझाया उनको बताया वैसे जनक जी विश्वामित्र जी के सामने विनम्रता के साथ में व्यवहार करते हैं राजा होते हैं तो उसके माने कठोरता उदंडता उनके सामने नहीं कर सकते विश्वामित्र जी जो राजा जनक के लिए भी पूजनीय हैं इसलिए उनके साथ में जो कुछ बोलते हैं जनक जी वो विनम्रता के साथ में बोलते हैं जैसे गुरु के सामने बोला जाए उस प्रकार से वो बोलते हैं उनके साथ में विश्वामित्र जी के साथ में और एक बात और भी कि उनके सामने जनक जी जब गए विश्वामित्र जी के पास में तो एक विशेष भाव से विनम्रता लेकर के गए जैसे मानो क्षमा याचना के लिए गए क्षमा किस बात की जाते हैं कि ये जी जो है ये है <ś Yankemi> शंकर जी की आराधना करने वाले हैं इनके इष्ट देव शंकर जी हैं जैसे परशुराम के जो है वो शंकर जी के है उनके गुरु हैं भगवान शंकर जी गुरु हैं परशुराम उनके शिष्य हैं ऐसे इष्टदेव भगवान इनके जो है विश्वामित्र जी के रहे भगवान शंकर जी तो अब जैसे धनुष तोड़ दिया गया तो अब परशुराम जी नाराज हो गए कि हमारा धनुष कैसे तोड़ गया हमारे गुरु का तो गुरु का पक्ष धनुष का और उसके कारण से गुरु का पक्ष लेंगे ऐसे ही विश्वामित्र जी भी धनुष तोड़ने की बात कैसे आई और धनुष को उठाने की बात कैसे आई वो विश्वामित्र जी को पूर्वक बतानी पड़ी नहीं तो विश्वामित्र जी भी दुष्ट हो सकते थे कि भाई हमारे जो हमारे इष्ट देव हैं उनके धनुष की तुम ये शीछा लेकर क्यों करा रहे हो क्यों इसको उठवा रहे हो क्यों इसको तोड़वा रहे हो मैंने इस प्रकार के नाराज हो सकते हैं वही विश्वामित्र की नाराजगी शुरू हो जाए तो वहीं से पहले उनसे विनम्रतापूर्वक उनसे बताया घटना इस प्रकार की घटी कि अभी कुछ काल पहले हमने एक दिन रात्रि में सपने देखा उसमें हम इस बात के चिंतित थे कि यह कैसे सीता जी का विवाह कहाँ होगा कैसे क्या किया जाए तो वो जब सपने में हमने देखा शंकर जी ने कहा है कि तुम देखो ऐसा घोषणा करो कि हमारा जो धनुष है ये है इस धनुष को जो उठा ले प्रत्यं चा चढ़ा दे या इसको जो तोड़ दे उसके साथ में सीता जी का विवाह होगा तो जैसे शंकर जी ने जिस प्रकार से हमको सपने में कहा उसी प्रकार से हमने ये प्रतिज्ञा की है तो कोई हमने अपने मन से नहीं कर दी है ये भगवान शंकर जी के ही का ही आदेश है और शंकर जी आपके इष्टदेव हैं, उन्हीं के आदेश से ये कार्य हो रहा है इसके माने हमारा इसमें कोई अपराध नहीं है इसलिए क्षमा याचना हम चाहते हैं आपसे दूसरी बात ये कि यह धनुष की भी एक कथा है प्राचीन ये जब इन्होंने सुनाई कि कथा सुनाई मैंने धनुष की कथा क्या है कि ये धनुष शंकर जी का धनुष है और शंकर जी ने ये धनुष विश्वकर्मा ने दो धनुष बनाए थे कहते हैं ऐसे पुराणों में तरह तरह कथाएं आती हैं उनमें एक कथा ये भी आती है कि विश्वकर्मा ने दो धनुष बनाए एक धनुष भगवान शंकर जी को दिया गया दूसरा धनुष विष्णु भगवान को दिया गया ये दोनों धनुष धारी और शासनों का वध इन धनुषों के द्वारा हुआ शंकर ने इसी धनुष के द्वारा त्रिपुरासुर का वध किया त्रिपुर नाम का जो असुर था उसके लिए जब ये उसने वरदान मांग रखा था कि जो एक बाण से हमारे तीनों नगरों को भेद दे तीनों पुरों को एक बाण से भेद के नष्ट कर दे उसी के मारे हम मरे अन्यथा हम मरे नहीं तो फिर भगवान ने उसी धनुष के द्वारा ऊपर चढ़ा करके एक बाण छोड़ा जिसमें कि तीनों जो असुर थे उन तीनों के नगर थे वो एक साथ बिंध गए और एक साथ नष्ट हो गए उसके कारण उनका समाप्त हो गए तब वो मरा नहीं तो वो मरता नहीं था तो वो जो धनुष था तो ऐसे महान कार्य किए गए उसके साथ एक कथा इस प्रकार की भी आती है कि जो सती ने जब अपना शरीर छोड़ा और दक्ष यज्ञ जब विध्वंस हुआ उसमें तो तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा भगवान शंकर जी गए और यज्ञ को विध्वंस किया लेकिन कहीं कहीं किसी का में इस प्रकार का भी आता है कि स्वयं के शंकर जी स्वयं भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपना धनुष बाण चढ़ा करके उनको सब लोगों को जितने वहां एकत्र थे मुनि लोग उनको सबको कहा कि तुमने ये भूत अपराध किया इस प्रकार का यज्ञ तुमने कराया गलत कार्य किया हम तुम सबको इस बाण से धनुष बाढ़ चढ़ा करके दिखा दिया इस बाण से तुम्हारे सबके सर काट देंगे तो उतने मुनियों के सिर कट जाए भगवान शंकर जी के हाथ से ये बहुत बड़ा अपराध का कार्य था सब देवता दौड़ पड़े भगवान के चरणों को शंकर जी को पकड़ा कह के माफ कर दो इनको और इन्होंने से गलती इनकी इतनी गलती नहीं है और दक्ष की गलती है ये वो गलती तो दक्ष का सिर काट दिया गया इस बस वो, वो कथा पर आगे आ जाती है तो वो जो धनुष जो था वही धनुष बताते हैं उसके ये इस प्रकार के जहाँ जहाँ निशाचनों इत्यादि का बध हुआ शंकर जी ने धनुष का काम लिया उसके बाद में उस धनुष को इनके यहाँ जनक जी के जो पूर्वज थे हाँ उनको जो है वो हो देवरात उनको ये धनुष उन्होंने दे दिया कि अमानत के रूप में तुम तो इसको रखो अपने पास और इसकी रक्षा करो तो वो उसको रखे रहे और पूजा भी करते रहे उसको वो शंकर जी का धनुष था इसलिए पूजनी था पूजा भी उसकी धनुष की होती रही उनके यहाँ रखा रहा एक कथा कुछ इस प्रकार की भी आती है कि कोई कोई कहते हैं चाहे भाई लोक कथा हो चाहे किसी प्राण की हो कि जहां ये धनुष रखा हुआ था वहां पर सीता जी अपने सेवा कार्य में होते हुए वहां पूजा होती हुई थी तो उस स्थान को साफ करने के लिए पूजा करने के लिए और लीपने पोतने के लिए उस स्थान को तो जब सफाई की गई तो सीता जी ने बाया से धनुष उठा करके नीचे अपने पुतपात दिया फिर झर दिया ना उसकी पूजा होती रही और उस धनुष को कोई उठा नहीं सकता तो सीता जी ने बाया हाथ से उठा करके साफ भी कर दिया धर भी दिया तो जिसने देखा कि अरे सीता जी में इतनी ताकत के धनुष को ऐसे उठा लिया ऐसे कर दिया और किसी की टराई टरता नहीं है ऐसा धनुष मेद बढ़ी शक्ति है तब फिर यह विवाह के कोई ऐसा होना चाहिए कि सीताजी से भी ज्यादा शक्तिशाली हो तब उनसे उनका विवाह होने तो कैसे हो तोड़ जो है वो हो ये प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि सीता जी के जो है वो जो धनुष उठा ले उसके साथ सीता जी के गले में डालेंगी वो भी शक्तिशाली इस प्रकार तो ये सब कथाएं घटनाएं जो घटी कैसे धनुष आया और कैसे उस धनुष तोड़ने की बात कैसे हुई इस सब व्यवस्था कैसे बनाई गई वो सब दिखाया खूब सजाया गया था सब जी सब साफ सुथरा सब सजा बजा करके सब स्थान बनाए गए थे तो वो सब सब उन्होंने विश्वामित्र जी को जनक जी ने दिखाई सब रंगमन सब दिखाई रंगमन के माने वो धनुषज्ञ का जो विस्तार था जहाँ सब लोग बैठे हुए थे जहाँ धनुष रखा हुआ था वो स्थान सब की सब भूमि वो सब सब उन्होंने दिखाई जनक ने उनको बहुत सुंदर बनी हुई जहां जहाँ जाए कुमार बरदो उनको ले ले करके जाते थे सब जगह दिखाने के लिए तो भगवान जनक जी तो आगे आगे जाते थे लेकर उनको विश्वामित्र भी जाते थे उनके साथ भगवान राम लक्ष्मण जाते थे तो ये जनक जी जा रहे, तो जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं तो जा रहे हैं उनके उस, उसकी तरफ लोगों को उतना ध्यान नहीं था जितना कि सब सब की सबका ध्यान सबकी दृष्टि भगवान राम लक्ष्मण पर टिकी हुई थी तो जहाँ जहाँ जाए कुंवर बरदो जहाँ जहां ये दोनों राजकुमार पहुंचते थे तो तहा तहा चिकव चितर सबको हर किसी व्यक्ति की दृष्टि उसी तरफ लगी रहती थी उन्हीं की तरफ जाती थी उनका विशेष सौंदर्य विशेष प्रकाश विशेष में उनका देख करके सब ही को देखते रह जाते थे निजी निजे, निजे रुख राम ही सब देखा अब कहते सबने अपनी अपने अनुसार से भगवान श्री राम जी को सबने देखा पहली वर्णन कर, कर चुके हैं कि जाकी रही भावना जैसी परमुर्त देखी थे जैसी तो वो ही कहते हैं कि जहां जहां भगवान जा रहे थे जिसके सामने पढ़ते हैं हर कोई उनको देखता है जो देखता है लेकिन अपनी अपनी भावना के अनुसार देखता है उनको और कौन जाने कछु मर्म भी देखा कोई मरम नहीं जानता है मर्म माने ये नहीं जानता है कि कौन है ये परम्रम परमात्मा ही है उन्हें अवतार ले लिया है और वही इस प्रकार की लीला कर रहे हैं इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं वो भी समझते है की जैसे बहुत से राजा लोग हैं उसी प्रकार ये भी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लेकिन हैं विशेष ऐसे करके कहीं कोई और राजा नहीं होते ऐसे राजकुमार नहीं होते ऐसे सुंदर बहुत हैं तो विशेषता दिखाई देती है लेकिन उस विशेषता का कारण क्या है ये किसी को समझ में नहीं आता भले रचना मुनि प्रसन्न कहे जब राजा जनक जी ने सब रंगशाला सब दिखा दी तो विश्वामित्री जी ने देखा और देख करके उसकी प्रशंसा की कहा कि राजन तुमने बहुत सुंदर बनाया सारी व्यवस्था यहाँ की बहुत सुंदर है हम बहुत प्रसन्न है देख करके ऐसे जनक ने कहा उनको विश्वामित्री जी ने जनक से कहा तो इसके मैने ये भी है कि अगर कोई दिखाता है तो चाहे मन में उसके देखने की इच्छा न भी हो तो भी देख लेना चाहिए देखो ये एटी के राजा जनक जी दिखाते हैं कि देखो ये ऐसा सुंदर बनाया तो विश्वामित्री भी चले जाते हैं देख लेते हैं और विश्वामित्री जी देख लेते हैं तो एक तो जनक जी का आग्रह रखने के लिए देख लेते हैं और दूसरे इस भाव से भी देख लेते हैं हम देख लेंगे तो हमारे साथ राम और लक्ष्मण भी देख लेंगे तो उनके देखने के लिए स्वयं भी चले जाते हैं तो देखो विचार कैसे होना चाहिए एकांगी दृष्टि व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए विचार करते समय एक तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए सब तरफ उसका ध्यान होना चाहिए विश्वामित्री जी अगर विचार करते तो जनक जी से कहते हमें क्या देखना तुमने जैसे बनाया होगा सही होगा ये एटीकेट नहीं है ये हमारी सभ्यता नहीं है तभी सब रामचरित मानस क्या पढ़ते हैं मानव भारतीय संस्कृति का पूरा अध्ययन करते हैं और उसको सीखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कैसी उसको है उसको सीखें, उसी के अनुसार हम बने इसकी सारी शिक्षा है ये देखो एक एक बात की शिक्षा है छोटी छुट छोटी बातों सब की सबकी शिक्षा है ये तरीका इस प्रकार का हुआ और फिर जब कोई दिखाता है तो फिर जनक जी उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए तो ऐसी विश्वामित्री जी ने प्रशंसा की भली रचना मुनि निरप्रसन कहे वो मुनि ने विश्वामित्री जी ने राजा जनक से कहा कि बहुत अच्छी रचना तुमने बनाई जब विश्वामित्री जी ने उसकी प्रशंसा कर दी तो राजा भी प्रसन्न हो गए राजा मुदित महासुख प्रशंसा उनकी सुनकर के राजा जनक को भी बहुत सुख हुआ मैंने उनको एक प्रकार से अप्रूवल मिल गया इतना परिश्रम करके सब बनाई थी इतना सुंदर किया था विश्वामित्र जी ने कह दिया कि ये बहुत सुंदर है तो विश्वामित्र जी ने उसका समर्थन कर दिया तो जनक जी ने यह मान लिया कि भगवान राम ने भी इसको सुंदर मान लिया है अब वो उसका विरोध नहीं करेंगे और जनक जो वो अपने प्रयास का और जितना भी उन्होंने मेहनत की थी सबसे जिन्होंने करवाने में उतने में अपने आप को संतुष्ट मान करके बहुत प्रसन्न हो गए कि चलो अच्छा तो सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल फिर उन सब मंच तो बहुत से लगे थे उनमें से एक मंच कैसा था सब मंचनते अधिक सुंदर और अधिक बड़ा एक मंच था मंच के माने ऐसे समझ ले की जैसे कि सिंघासन जैसे होते हैं या कुर्सी जैसे चेयर कुर्सी अंग्रेजी में कहते हैं वैसे संस्कृत में मंच है मंच के माने कुर्सियां और कुर्सियां जहाँ थोड़ी अच्छी कुर्सियां जैसे विशिष्ट लोग बैठते हैं जैसे आजकल एक से छह-छह सोफे बनने लगे सोफे की कुर्सिया एक व्यक्ति के बैठने वाली कुर्सी सोफे की और फिर लंबी दो दो तीन तीन लोगों के बैठने वाली कुर्सियां सोफे हुए इस प्रकार से समझो ये कैसे स्वर्ण से जटिल इस प्रकार की कुर्सियां बना बना करके तैयार की गई थी मंच उनके ऊपर राजा लोग सब में बैठे हुए थे एक चौड़ी इस प्रकार की जिसमें तीन लोग एक साथ बैठे ऐसा करके एक मंच था तो विशद और विशाल विशाल मन बड़ा मंच था इस प्रकार का बहुत सुंदर भी तो मुनि समेत तो दो बंधुता बैठा रहे महिपाल महिपाल को न राजा जनक जी ने राजा जनक जी ने विश्वामित्र से वहीं उसी मंच पर बैठने को कहा उसी के पास पर भगवान राम बैठे उसी मंच पर उसी मंच पर जो है लक्ष्मण जी बैठे तीनों लोग एक जगह बैठे बाकी मुनियों और मुनि लोग भी बहुत से थे जो देखने के लिए गए थे जो विश्वामित्र जी के साथ में आए थे उनके भी बैठने के लिए अलग व्यवस्था थी तो उनको अलग बैठा दिया अब देखो आगे जब कार्यक्रम चले तो याद रखना पड़ेगा की किस प्रकार से एक मंच है उसके ऊपर ये तीनों लोग एक साथ बैठे हुए हैं जब परशुराम जी आएं और उनसे सबकी बात हो इनके सबकी तबियत भी रखना पड़ेगा कि भगवान का कैसा सुंदर स्वरूप भगवान का है लक्ष्मण जी कैसे सुंदर हैं और पर कैसे मंच पर बैठे हुए हैं ये सब ध्यान रखना पड़ेगा उस समय और फिर वो से लक्ष्मण जी उठते हैं खड़े होते हैं बोलते हैं बैठते हैं भगवान राम जी के पास बैठे है विश्वामित्र जी, जी के पास बैठते हैं ये सब याद रखना होगा आगे घटनाओं में आगे देखिए प्रभु ही दे सबन पहिहारे जनुराकेश उदय भय तारे सब के मनमाही राम चाप तो रकनाही बिन भंज उधनुष विशाला मेलि सी राम उर्माला अस विचार घर भाई, भाई जस प्रताप बल तेज गायी पर भूप सुनिमा जे अविवेक धनुष ब्याह अवगाह बिन तोरे को कुमार ब्याह एक बार का एक बार का हित कालौकिन सियत सामर्जित अवस यवर महिप मुसुकाने धर्मशील हरिभगत सयाने, सयाने। विराम गर्भ दूर कर नृपन के जीत को सक संग्राम दशरथ केरण बांकुरे, के बांकुरे।, के बांकुरे। राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भय सक की जय प्रभु देख सब ने पहिए हारे अब देखो ये भगवान श्री राम जी तो आकर के मंच पर बैठ गयी सब लोग अब आगे की कथा ये कि राजा लोगों ने भी देखा भगवान राम को लक्ष्मण जी को तो उन राजाओं में तीन वर्ग का वर्णन करते हैं वे सब राजा लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं उस समय आपस में बातचीत करते हैं पैसे पास पास बैठे हुए हैं तो एक राजा दूसरे राजा से बात करता है तो अपने अपने विचार उनको बोलता है कहता है तो ये प्रभु ही देख सब नरे मैंने सब राजा लोग जो है वो भगवान श्री राम जी को देख करके ही हारे के मैंने अपने मन में हार मान ली कि जो हम यहाँ आए हैं धनुषनुष उठाने के लिए तोड़ने के लिए अब हमसे तो ये होगा नहीं यही विजयी होंगे इनके सामने जो है और कोई विजयी नहीं हो सकता जन राकेश उदय भय तारे वो सब राजा लोग वैसे फीके हो गए जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा उदय होने पर और तारे जितने वो छोटे छोटे तारे चमकने वाले वे सब मंद पड़ जाते हैं तो सब राजा लोग तारों के समान है वो मंद हो गए भगवान राम लक्ष्मण और चंद्रमा के समान तेजस्वी प्रकाशवान हो गए ऐसे करके हुए तो राजा लोग जो है निराश हैं, उनकी निराशा का वर्णन करते हैं अस सबके मन माही सबके मन में इस प्रकार का निश्चय हो गया कि राम चाप तो रव सकना ही भगवान राम जो है वही धनुष को तोड़ेंगे ये राजा लोग विचार कर रहे हैं और नगरवासी आए हैं वो भी इस प्रकार से सोच रहे हैं वो भी कहते हैं राजाओं के बस की बात नहीं है ये धनुष धनुष नहीं तोड़ पाएंगे ये भगवान राम ही धनुष तोड़ेंगे सीताजी का विवाह इन्हीं से होगा और कोई कोई तो ऐसा भी कहने लगा कि बिन भंजे धनुष विशाला अरे धनुष तो बहुत विशाल है बहुत भारी है हो सकता है कि हम लोगों से किसी से न टूटे और इनसे भी न टूटे हम लोग भी न उठा पावे हो सकता है ये भी न उठा पावे ऐसा भी हो सकता है तो फिर क्या होगा तो फिर ये होगा कि भाई सीता जी जिसके गले माला पहना दें नहीं धनुष टूटा देना सही वही जिसको माला पहना दे उसी पर आ जाए तो सीताजी क्या करेंगी जब सबको देखेंगे सब, देखें सब राजाओं को तो इन्हीं के गले में माला पहनाएंगे ऐसा भी लोग विचार करने लगे सब अपने अपने अनुमान लगाते हैं बिन भंज भव धनुष विशाला मेले राम और माला सीताजी इन्हीं के गले में माला पहनाएंगे इनसे विवाह होगा अस विचार गमनो घर बाई इसके माने ये सब राजा लोग ही आपस में कह रहे हैं तो कहते हैं ऐसा विचार करके अपने अपने घर चलो माने लौट चलो बेकार में यहां इंसल्ट कराने से क्या फायदा है अपने अपने घर चलो जस प्रताप बल तेज गई अपना यश अपना प्रताप अपना बल तेज जो कुछ भी है वो यहाँ कुछ नहीं चलेगा मैंने ये सब नष्ट हो जाए बल भी साबित हो जाएगा कि, कि राजा लोग उतने बलवान नहीं है जितने की भगवान राम यह भी सिद्ध हो जाएगा कि सीता जी अगर माला इन्हीं के भगवान राम के गले में पहना देती है इसके माने कोई राजा इतना तेजस्वी नहीं था इतना राजा प्रतापी राजा कोई नहीं था सबसे ज्यादा प्रतापी यही थे तो इन्हीं के गले में माला पहना दी इसलिए प्रताप भी नष्ट तेज भी था नष्ट वो भी सबने हारे नष्ट के माने कम हो गया उनका हार मान लिया उन्होंने सबने अपने मन में और वापस जाने की सूचना की यहाँ बैठना बेकार है यहाँ आना बेकार है अपना जिस उद्देश्य से हम आए थे वो कुछ होने वाला है नहीं इसलिए चुपचाप खिसक लो इसी में अच्छाई है तब वो जो है वो कुछ उसमें से राजा लोग जो दूसरे प्रकार के थे वो इस प्रकार से बोलते हैं बीएसए अब भूप सुनिबानी उन राजाओं की ये बात सुन करके वो दूसरे राजा लोग हंसे बीह से खूब जोर से हंस दिया एक भंसना तो है और एक भी मैं ठटा करके हंसना होती है चिल्ला मैंने उपहास कर दिया उनका कहा अरे तुम कैसी उल्टी सीधी बातें करते हो तुम ये और ये राजा लोग जो हसे ही वो कौन से थे कि, कि जे अंध अभिमानी राजा थे और अभिमान के कारण जो अंधे हो रहे थे मैंने जिनकी की काम नहीं कर रहे थे जो नहीं समझ पा रहे थे कि सत्यवाद क्या क्या होने जा रहा है ऐसे राजा लोग जो वो हंस दिए उनको बात को देख करके और बोले के तोरे धनुष ब्याह हुआ होगा अगर धनुष तोड़ तोड़ भी दे अगर ये हम लोग कोई न तोड़ पाए यही मान लो धनुष तोड़ देते हैं तो भी विवाह इनके साथ में होने वाला नहीं है असंभव जब ये धनुष तोड़ देंगे तब बिन में विवाह नहीं होगा क्या संभव है कि बात ये है कि बिन तोरे को कुंवर विवाह और धनुष तोड़ता नहीं है तो, तो फिर इनका विवाह सीताजी से हो ही नहीं सकता है कि क्योंकि एक बार कालोकिन हो और सी हित तो समर्जित हम सो उसके बाद हम लड़ने को जो तैयार है कहते हैं युद्ध करेंगे ललकारेंगे उनको हमसे भी जब तक युद्ध नहीं कर लेंगे और हमको पराजित न कर दें, तब तक इनका सीता जी से विवाह हो नहीं सकता एक तो ये सोचने लगे कि धनुष न टूटे तो भी सीताजी के गले में माला पहना देंगे विवाह हो क्या सोचते है सीताजी तो इनके माने गले में माला पहनाई नहीं सकती और दूसरे धनुष नहीं तोड़ने को तोड़ भी नहीं तो भी हम इनके साथ विवाह नहीं होने देंगे हम तो लड़ने के लिए आए हैं हम देखो इस प्रकार माने जो जिस प्रकार के न्याय की व्यवस्था है अब देखो कहां तक इनकी बुद्धि जाती है धनुष तोड़ने ये सोच लेते हैं धनुष न टूटे न टूटे हम फिर भी लड़ेंगे तो ये तो एक प्रकार की जो धर्मी है वो हो खटधर्मी है व्यर्थ की जो है वो पहले ही समझ लेते कि अगर हमें शक्ति है अगर हम युद्ध में जीत सकते हैं इनको तो क्या धनुष उठा करके तोड़ नहीं सकते दूसरा धनुष तोड़ दे लेकिन कहते हैं कि चाहे धनुष हमसे न टूटे यही धन छोड़ दें तो भी हम युद्ध करेंगे तो ये तो फिर बेकार की बात है ऐसे करके ये राजा लोग जो है ये अभिमानी राजा लोग ऐसे बोल रहे हैं तो देखो अभिमानी लोगों की बुद्धि काम नहीं करती अभिवेक क्या हो गया इसमें साफ साफ समझ में आ गया ना अभिवेक क्या है तो जब अभिमान होता है तो अभिवेक कैसे उत्पन्न होता है इस प्रसंग से दिखाई देने लगता साहब ये राजा लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं उनका अभिमान बुला रहा है अभिमान जब बोलता है तो विवेक के ध्यान नहीं रहता विवेक के माने बुद्धि को जो तर्क संगत बात बोलनी चाहिए वो अभिमानी व्यक्ति नहीं बोल पाता ये मनोविज्ञान बात यह अनुभव की बात है चाहे अपने साथ में हो चाहे दूसरे के साथ में हो अहंकारी व्यक्ति बोलेगा तो गलत शरत बात बोल जाएगा जैसे ये राजा लोग बोल गए इस प्रकार से तो ये कहते हैं कि एक बार कालोकिन हो सीहित समर्जित हम सीता जी के लिए हम उनसे तभी हम युद्ध फिर भी करेंगे यह सुने अवर मही पर मुस्काने तो दूसरे राजा लोग चाहे पहले वाले हों या दूसरे राजा लोग मैंने तीन प्रकार के राजा मान लो पहले वाले राजा लोग थे तो निराश हो गए जाने तैयार हो गए थे दूसरे उद्ड थे ये लड़ने को तैयार थे और तीसरे राजा लोग साधु स्वभाव के थे सज्जन राजा लोग भी वहां आये थे वे सब लोग कैसे थे धर्मशील हर भगत से आने ये लोग धर्मशील थे भगवान के भक्त थे पूजा पाठ इत्यादि करते थे सतपुरुष थे ऐसे राजा लोग भी आ गए थे ये लोग जो है उनकी इन राजाओं की विवेक इन बात सुनकर के मुस्कुराने मने बेहस नहीं वे लोग तो अहंकारी व्यक्ति थे वो तो बेहस अब ये भी देखो कि बेहस कहाँ जिस प्रकार का जैसा व्यक्ति होता है उसी प्रकार का उसका व्यवहार भी आचरण उसी प्रकार का होता है अविवेक के कारण से अहंकार के कारण से वे लोग थटा के हंस दिए उपहास कर दिया लेकिन ये जो भगवान के भक्त थे जो समझदार थे धर्मशील थे सयानी के माने समझदार बुद्धिमान राजा लोग जो थे ये अभिवेकी नहीं थे अभिमानी हरिभगत थे इसके माने अभिमानी नहीं थे और ये धर्मशील थे तो ऐसे राजा लोगों ने जो है वो हो, उनकी बातों को सुनकर के मुस्कराने मुस्कुराने के देखो कैसे बेकूफी वाली बातें करते है ये सब और शांत रहे वे लोग और ये कहने लगे सी ब्या गर्भ दूर कर नृपन के कह करे वो तो सीता जी और भगवान राम का विवाह होगा और सब राजाओं का गर्व अहंकार सब मिट जाएगा एक किनारे हो जाएगा खत्म तो। और जीत को संग्राम दशरथ के रण बांकुरे महाराज दशरथ के ये दोनों पुत्र बड़े वीर हैं बड़े बलशाली हैं इनको भला युद्ध में कौन जीत सकता है माने उन लोगों ने राजाओं का कि हम इनके साथ युद्ध करेंगे चाहे काल विवाह से भी, भी युद्ध करेंगे तो इनकी तो बात ही क्या है तो युद्ध करने को तैयार थे तो उनके लिए इन्होंने बोल दिया कि युद्ध करके भी देख लेना अगर युद्ध भी करोगे तो तुम तो तो इनसे कोई जीत नहीं सकता ऐसे शक्तिशाली ये दोनों है तो ये सब अनुमान प्रारंभ में अभी जब होगा जो कुछ कार्यक्रम आगे होगा सो होगा लेकिन राजाओं की बातचीत आपस में जो हुई वो इस, इस प्रकार की हुई उनसे उनके मनोभावों का पता चलता है लोगों के विभिन्न स्तर जो है समाज के नाना प्रकार के स्तर के लोग हैं वे लोग कैसे कैसे बात करते हैं कैसे कैसे व्यवहार करते हैं वो भी सब दिखा देते हैं ये ये भी दिखा देते हैं कि जो अल्पबुद्धि के लोग अभिवेकी हैं उनका आचरण व्यवहार कैसा उनकी थिंकिंग किस प्रकार की है जो और उच्चकूट के हैं उनकी किस प्रकार की है? और उच्चकूट की हैं उनकी किस प्रकार की है इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं विभिन्न प्रकार की उनकी वासनाएं बुद्धियां हैं उसी प्रकार से उनके उनके व्यवहार उसी प्रकार के होते हैं लेकिन होना कैसा चाहिए ये भी दिखा देते हैं जैसे अब यहां पर ये अंत में इनका नाम रखा ये सुने अवर भूप मुस्काने धर्मशील हर भगत सयाने तो इनकी प्रशंसा एक प्रकार से हो गई तुलसीदास जी इनकी प्रशंसा करते मैंने इनकी बात ठीक है होना चाहिए ऐसा व्यक्ति जैसे कि ये धर्मशील है ये राजा लोग ऐसा ही होना चाहिए भगवान का भक्ति होना चाहिए समझदार होना चाहिए अगर देख लिया कि यहाँ भगवान राम सीत का विवाह होना है वही है हम सब लोग तो इसको उनके सुंदर स्वरूप को देखने के लिए आए हैं इस अवसर पर इनके विवाह को लेकर करके उसी का आनंद हम ले सकते हैं तब तो बस उतने ही में संतुष्ट हैं ऐसा ही होना चाहिए इसलिए अंतिम में इनका मत दिया इनकी बात किस प्रकार की है बाद में बता करके समर्थन जैसा किया इनका <coughs> बस इसके बाद आगे देखेंगे अब लौट करके आएंगे दस तो बारह दिन के बाद तब तो उसके बाद आगे चलेगा नान्याघुपति हृदय सुमदीए सत्य बदा च भाननिलात्मा भक्ति प्रय्छ रगुपुंग मे का दोषरहित कंज श्रीराम जय राम जय जय राम